एड फिक्स मंजिलें उसको मिलती है जो थोड़ा खिसका हुआ हो बोले तो पागल एक पागल इंसान ही होता है जो तब तक जागता है जब तक कि मोहल्ले का उठने का समय नहीं हो जाता एक पागल इंसान ही तब ब्रेकफास्ट करता है जब दुनिया का लंच का टाइम हो जाता है एक पागल इंसान ही तब भी अपनी किस्मत से लड़ते रहता है जब सब लोग घुटने टेक देते हैं एक पागल इंसान ही तो हजारों बार फेल होकर बल्ब बना देता है एक पागल इंसान ही तो पहाड़ों में साधु की तरह जीवन बिताने के बाद एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है यह पागलपन कोई पत्थर फेंकने वाला पागलपन नहीं है बल्कि यह तो वो पागलपन है जिसकी ये दुनिया फैन हो जाती है उसको दिल दे बैठती है यह पागलपन कोई गालियां देने वाला पागलपन नहीं है बल्कि यह पागलपन है लोगों का ध्यान और तालियां बटोरने वाला कोई पागल इंसान ही होता है जो हवा में उड़ने के सपने देखता है और हवाई जहाज बना देता है यह पागलपन ही है जो किताबें उधार लेकर पढ़ने वाले को किसी कंट्री का राष्ट्रपति बना देता है फुटबॉल में करियर बनाने की चाह रखने वाले को क्रिकेट का विश्व विजेता कैप्टन बना देता है और क्रिकेट में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले को फुटबॉल में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी बना देता है ये लोग अपनी मेहनत और मंजिल को लेकर बहुत पागल थे इन्होंने कभी भी अपने आप को किसी भी लिमिट में नहीं बांधा चाहे वो समय की लिमिट हो या दुनिया के ताने मारने वाली लिमिट हो पागलपन ही तो है जिसकी वजह से कोई इंसान लाइफ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का ही रिकॉर्ड बना देता है ये पागलपन ही तो है जिसकी वजह से जिस बंदे को कोई जानता भी नहीं था उस पर विकिपीडिया पे हजारों वर्ड का पेज क्रिएट हो जाता है ये पागलपन ही है जो किसी बंदे से तब भी मेहनत करवाता है जब वो हारता है और अंदर से जोर से आवाज आती है कि यार एक बार और कर पागल वो नहीं जिसको दुनिया पागल कहती है पागल तो वो है जो अपनी मंजिल के लिए सब कुछ भूल जाता है कौन सा वक्त मेहनत करने के लिए सही है कौन सा नहीं सब कुछ भुला देता है रिश्ते वक्त दर्द हार कमेंट्स इन सब से ऊपर उठ जाता है वो और उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि दुनिया उसके असली पागलपन को सलाम करती है उसके एग्जांपल देती है उसकी कहानी पढ़ के रोती है कि यार को इतना पागल कैसे हो सकता है जिसने पागलपन की सब हदें पार कर दी और जो अब भी नहीं रुक रहा पता नहीं ये करना क्या चाहता है अगर आप में भी अपनी मंजिल को लेके इतना पागलपन है तो उस पागलपन को बेकार मत जाने दो पूरी ताकत के साथ जुट जाओ देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पागलपन को भी इस दुनिया का सलाम मिल जाएगा और देश में तुम्हारा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाएगा जय हिंद वंदे मातरम I fix!